संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अशोक अंजुम की कुछ कविताएं खिड़कियों की साजिशों से खिड़कियों की साजिशों से कुछ हवा की ढील से झोपड़ी चल ही न जाए देखना कंदील से एक छोटा ही सही पर घाव देकर मर गई यू वो चिड़िया अंत तक लड़ती रही उस चील से तू कचहरी की तरफ चल तो दिया पर सोच ले फांसगर निकली तेरी निकलेगी प्यारे कील से जिंदगी का जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे जिंदगी का जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे हम रहे जब तक हमारा हौसला जिंदा रहे वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दूरियां, कोशिशें ये हों दिलों में रास्ता जिंदा रहे ऐ मेरे दुश्मन तुझी ने दी मुझे जिंदा देगी मैं अगर जिंदा रहूं तू भी सदा जिंदा रहे प्यार से सुलझाइए हल सुलझाइये हो जाएंगी जब तलब संसार है ये फलसफा जिंदा रहे मेरी कविता मेरे दोहे गीत मेरे और गजल मैं रहूं या न रहूं मेरा कहा जिंदा रहे मेरा कहा जिंदा रहे जिंदगी का जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे हम रहे जब तक हमारा हौसला जिंदा रहे करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता वो उठकर चलके चल तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता भले ही धूप हो कांटे हो पर चलना ही पड़ता है किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता कहीं क्या ऐसे लोगों से जो कह कर लड़खड़ाते हैं कि हम आकाश छू लेते मगर मौका नहीं मिलता कमी कुछ चाल में होगी कमी होगी इरादों में जो कहते कामयाबी का हमें नक्शा नहीं मिलता हम अपने आप पर यारों भरोसा करके तो देखें, कभी भी गिड़ गिड़ाने ऐसी कोई रुतबा नहीं मिलता करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता वो उठकर कर चल करके तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता जिसे रास्ता नहीं मिलता बड़ी मासूमियत से सादगी से बात करता है बड़ी मासूमियत से सादगी से बात करता है मेरा किरदार जब भी जिंदगी से बात करता है बताया है किसी ने जल्द ही ये सूख जाएगी तभी से मन मेरा घंटों नदी से बात करता है कभी जो तिरकी मन को हमारे घेर लेती है तो उठ के हौसला तब रोशनी से बात करता है नसीहत देर तक देती है माँ उसको जमाने की कोई बच्चा कभी जो अजनबी से बात करता है मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ उसको जान लू लेकिन वो मिलने पर बड़ी कारीगरी से बात करता है शरारत देखती है शक्ल बचपन की उदासी से, ये बचपन जब कभी संजीदगी से बात करता है बड़ी मासूमियत से सादगी से बात करता है मेरा किरदार जब भी जिंदगी से बात करता है जब भी ज़िंदगी से बात करता है हर एक राज कह कह दिया दिया बस एक एक जवाब ने हर एक राज कह दिया, बस एक जवाब ने हमको सिखाया वक्त ने तुमको किताब ने। इस दिल में बहुत देर तलक सनसनी रही पन्ने यू खोले याद के सूखे गुलाब ने। ये खुरदुरी जमीन अधिक खुरदुरी लगी उलझा दिया कुछ इस तरह जन्नत के ख्वाब हालत ने हर रंग को बदरंग कर दिया सौंपे थे जो भी रंग हमें आफताब ने, दो झील एक चांद खिले फूल तितलिया क्या क्या छुपा रखा था तुम्हारे नकाब ने हर एक राज कह दिया बस एक जवाब ने हमको सिखाया वक्त ने, तुमको किताब में अभी आप सुन रहे थे अशोक अंजुम की कुछ कविताएं। वाचक स्वर भारती परिमल